देवी भागवत नवम स्तम्भ तुलसी महिमा गोलोक निरापद धाम है तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में कृष्ण के साथ निरंतर क्रिया करोगी तुम्हारी देश से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर छार समुद्र की पत्नी होगी वह समुद्र मेरा ही अंश है स्वयं तुम महासाध्वी वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी तुम लक्ष्मी के समान वहाँ विराजमान रहोगी इसमें संशय नहीं है मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारत वर्ष में ग्राम बनूंगा गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा यहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट उस पाषाण में, में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे जिसमें एक द्वारका चिन्ह होगा चार चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा जिसमें एक द्वार और चार चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए दो द्वार चार चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए जिसमें बहुत सूक्ष्म दो चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा ना हो उस नवीन मेह के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए अत्यंत छोटे आकार में दो चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है ऐसा समझना चाहिए ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा से संपन्न बनाती है जो पूरा स्थूल हो जिसकी आकृति गोल हो जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें दो अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो जिसमें दो चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो उस पाषाण को ऋण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए जो मध्यम श्रेणी का पाषाण सात चक्रों से तथा छत्र एवं आभूषण से अलंकृत हो उसे भगवान राज राजेश्वर की प्रतिमा समझे उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है चौदह चक्रों में सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए उसके पूजन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं जिसके आकृति चक्र के समान हो तथा जो दो चक्र भी जो चक्र श्री और गोकुर के चिन्ह से शोभा पाता हो ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान समझना चाहिए। केवल एक गुप्त चक्र से युक्त भगवान का गदाधर का का तथा दो चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त भगवान विग्रह कहा जाता है साथ ही जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो जिस पर दो चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो ऐसे पाषाण को भगवान नंद की प्रतिमा समझना चाहिए नर्सिंग की प्रतिमा समझनी चाहिए मनुष्यों के लिए यह सद्य वैराग्य प्रदान करने वाला है जिसमें दो चक्र हो विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो गृहस्थों के लिए सुखदाई उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए जो द्वार केश में दो चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर शिव का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जा सकेंगी सूक्ष्म सुखी हो जाएंगे जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका भाग विशाल हो गृहों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान शंकर की प्रतिमा समझना चाहिए जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थाश्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है